अवैव सिद्धि इसके अनुमान को पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लेना पड़ेगा बौद्धों का तो अनुमान समझ में नहीं आया कुछ भी क्या बोलना चाहता है जैसे आप लोगों को भी मालूम है ज्ञान हम लोग दो प्रकार का मानते ही हैं निर्विकल्पक और अविकल्प लेकिन सभी के मत में लगभग ज्ञान भी दो प्रकार का और जो महाज्ञ दोनों को भी प्रामाणिक मानते दोनों को प्रामाणिक माना गया लेकिन बौद्ध कहते हैं निर्विकल्पक जो है प्रामाणिक है और सविकल्पक अप्रामाणिक कैसा है अप्रामाणिक और निर्विकल ज्ञान और रखते हैं ग्रहण और सभी कल्प का नाम अध्यवसाय, अध्यवसाय अप्रामाणिक है ग्रहण प्रामाणिक इसलिए इसके नीचे नीचे लिखते जा रहा हूं जिनका स्वरूप है और निर्विकल्प ज्ञान में विषय सत्य है निर्विकल्प ज्ञान का विषय वस्तु उससे भिन्न और सत्य होता है ज्ञान से भिन्न और सत्य भी है विषय जो है ज्ञान से भिन्न होता हुआ सत्य किंतु अध्यवसाय से विकल्प ज्ञान में ऐसा नहीं मानते वस्तु ज्ञान मिथ्या है श्लोक देंगे नीचे वहां भी विषय ज्ञान से तो भिन्न है किंतु विषय वहाँ असत्य रजतादी के समय रजत ज्ञान तो सत्य है रजत ज्ञान का जो विषय है वो असत्य और ज्ञान को भी हम कहते हैं, ब्रह्मात्मक ज्ञान के विषय बाधित होने से ज्ञान को बाधित कर दिया जाता है लेकिन तो ज्ञान अपने बाधित तो होता नहीं ज्ञान का विषय बाधित हुआ तो हम ज्ञान बाधित होकर व्यवहार कर लेते समर्प नहीं होता है व्यवहार रजत का बाद रजत रजत के ज्ञान का बाद नेदम रसम क्या करता है? को है के ज्ञान को है, को है। को को को को और आप ज्ञान को भी मिथ्या हैं। ये इसके श्लोक दे रहे नीचे सर्वदर्शन संग्रहता ग्राह्य वस्तु प्रमाण ग्रहणम यदि तद वस्तु न तमान शब्द लिंग्य वस्तु प्रमाणम जो ग्राही है वस्तु वह प्रमाण होगा क्यों ज्ञान प्रमाण है प्रमाणम ही ग्रहणम ग्रहण ग्रहण ज्ञान का नाम है निर्विकल्प ज्ञान का नाम है उसका विषय वस्तु ग्राह्य जो वस्तु वो भी प्रमाण यदि तो अन्यथा जो कि वह विषय कैसा है ज्ञान से सब कौन कह रहा है वही भाषिक मत ध्यान रखना। सभी का मत नहीं है वही भाषिकों का सर्वम है उनको तो नहीं लेना सौत्र और वैभाषिक ऐसा है जो कि वायु को मानते हैं आ, तो एक कहता है वो अनुमय है दूसरा कहता है वो प्रत्यक्ष है वैभाषिकत्यक्ष मान रहा है प्रत्यक्ष में निर्भिप्ञान विषय सत्य है प्रामाणिक ज्ञान से प्रमाणिक और सभी ज्ञान का विषय असत्य है और ज्ञान से होते हुए भी तीन वस्तु वस्तु नहीं है वस्तु असत्य है ज्ञान में प्रमाण नहीं है कौन सा शब्द लिंग इंद्रिया आगम शब्द प्रमाण अनुमान प्रमाण और इंद्रियों जन्य प्रमाण अर्थ सविकल ज्ञान सब प्रकार प्रत्यक्ष सविकल्पक अनुमिपक आगम शब्द किसी भी प्रमाण का तात्पर्य इसे उनका कहना है अवयवी है नहींिकल्प ज्ञान क्या इंद्रजन्य गुण विषय हो रहा है ज्ञान का विषय घट घट को मानते हैं और कदक जब ज्ञानी अप्रामिक है ज्ञान ज्ञातन वस्तु भी जो भिन्न होते हुए भी वो अप्रमाणिक है हाँ असत्य है अत घटना चीज ही नहीं है अवय भी नहीं है फिर दिख रहा है व्यवहार वो तो केवल परमाणु पुंज है अवय क्या भ्रांति आपको हो रहा है जैसे आप धान्य है ढेर है एको मान एक को धान्य राशि जैसे शब्द कर एक महान राशि है सब एक वचन रहे सैकड़ों धान महान ढेर है तो को असंख्य वहां ढेर में लेकिन उसमें एकत्व का व्यवहार कर ले रहे अवयवी का व्यवहार कर रहे हो उसी प्रकार से मिट्टी के कण लाखों कर्ण है उसको आप घट करके बोल रहे हो मिट्टी के कण कर्णिकल्प का कर विषय होगा सत्य कारण जितना भी कार्य हम जब इंद्रियों से चाहे चार्ण शब्द से चाहे हनुमान से जान लेते हैं तो सारे अवयवी यहां उनके मत में है नहीं है। है। अब उनका हमें खंडन करना है अवयवी सिद्ध करता है पूर्व पक्ष हमारे यहाँ कौन है बौद्ध। उसके जवाब में अनुमान बना रहे अभी दर्शन वाले भी को सिद्ध कर दृष्टान्त सविकल्प प्रमा, हम किसको लेंगे बौद्ध धूम कही लेंगे निर्विकल्प हमारे दृष्टान्त है निर्वक प्रमा कैसे है उनके मत में वह सत्य है और विषय उस ज्ञान से भिन्न होता हुआ सत्य यथा तथा हम अनुमान कर दिए ज्ञान भी है, है। भी प्रामाणिक है है सत्य और उसका विषय उससे भिन्न होता हुआ उसके बाद जो निरकल्प ज्ञान उसने जो कहा है उसको हम सविकल्प में ही अनुमानसित कर दिया है वो विकल्प का व्यतिरिक्त प्रमा और सविकल्प ज्ञान से भिन्न जो उसका अपना विषय है उस विषय के लिए वो प्रामाणिक है अप्रमाणी है प्रमात्वात प्रमा प्रमाण ज्ञान जैसे निर्विकल्प का प्रमावत मत स्वीकृत है निर्विकल्प प्रमा का विषय ज्ञान से भिन्न और सत्य है निर्विकल ज्ञान भी प्रामाणिक है प्रमा ये हम वैशिष में स्वीकार स्वीकार करते हैं बौद्ध भी स्वीकार तो कर ही रहा है इस हो उभयत ना हमारे लिए इस दृष्टान को लेकर के हम क्या करेंगे वहां पर में कर देंगे जो वो नहीं मान रहा है अब उस अनुमान को खंडन कंड उपाधि पर बाद में देगा पहले अन्य अनुमानों को भी देख लेंगे तीन अनुमान बनाएंगे और दूसरा अनुमान बना रहे हैं अब क्योंकि उनके मत में क्या है निर्विकल्पक सुलक्षण तत्व पर पांच प्रकार की कल्पनाएं है जो आप सविकल्प कह रहे हैं ना घट बोलते हो वो सब कल्पना है किसमें निर्विकल प्रमा का जो विषय होता इदम है यही कोई विज्ञान पहला सामान्य बोलते हो अयम घट इदम जलम यम नारी मैने इदम शब्द का या कोई भी सर्वनाम शब्द का सामान्य प्रयोग करेंगे असौ तत्व कोई न कोई इस तरह के सर्वनाम शब्द का प्रयोग के बिना विशेष का प्रयोग करते हैं और जो सर्वनाम शब्द क्या है वो निर्विकल्प ज्ञान का विषय है जिसमें भी कोई प्रकार का निश्चय नहीं हुआ किंच है निर्विकल्प ज्ञान पता नहीं न, क्या है कुछ है क्या है पूछने पर या घड़ा है अब अयंघम क्या था निर्विकल ज्ञान का विषय उसके साथ अपने जोड़ा हा। कि निर्विकल्प ज्ञान भी कहते हो इदम किंच एक लोग भी वैशेषिक भी सभी के लक्षण निष्प्रकार ज्ञान निर्विकल का निसंसर्ग कम निर्वशेष वा निर्वि जान ये जान में तीन चीज़ होता है ना, विशेष प्रकार और इंदो न होता संसर्ग इन तीन में से एक भी ना रहने का नाम ही निर्विकल्प। निर्विकप विकंचित विशेषेण विकल विशेषपेण कल ज्ञात विशेष प्रकार संसर्गस् यकलग हम लोग वि क्या करते में में विकल्पेन सह इति विकल्प विकल्प और ऐसा नहीं है में नहीं है सामर्थ्य ज्ञान हो जाना तो विशेष रूपेण ज्ञात हो गया क्या ज्ञात हो गया विशेष प्रकार और संस ये तीनों विशेषण तो होने का नाम ही सविकल्प उनमें से एक का नाम होना निर्विकल्प। इसे निर्विकल्प ज्ञान का हमेशा कोई वहां नाम ही ले सकता का। ऐसे निर्विकल्प वाला का ज्ञान का विषय पूदम आदि में हम पांच चीज की ओर क्या मानते हैं बौद्ध कल्पना है आप उनको सत्य कहते हो वो उनको कल्पना कर कौन से कौन से सबसे पहला द्रव्य घट तो क्या है द्रव्य है ना अवयवी सबसे पहली कल्पना है अवयवी का अवयवी की कल्पना पहले कर लेते हो और अवयवी में एक जाति की नन्हा नाम की कल्पना करोगे नाम की कल्पना के बाद उसमें एक जाति की कल्पना जाति की कल्पना के बाद गुण की कल्पना और अंत में उस हो रही जो क्रिया की कल्पना ये पांच कल्पनाएं आप कर लेते हो किसमें निर्विकल्प का विषय जिससे विकल्प कह लेते हो जिसलिए निर्विकल्प का विषय में कल्पित होने से सत्य नहीं है जैसा रज्जु में कल्पित सत्य समान रज्जु में कल्पित सर्त के समान क्या हो गया निर्विकल्पक विषय में कल्पित होने से है। ऐसे कौन कह रहा है सारी बातें तो इसलिए अयंग इस प्रकार का अवैवी विषय का सविकल्पक ज्ञान अपने से भिन्न हम कहना चाहते कि नहीं नहीं ये पांचों कल्पित नहीं है इन पांच की कल्पना में से मूल आधार कौन है अवैवी इसकी सिद्धि हो जाएगी सत्य करके तो सारे अपने आप सत्य सिद्ध हो जाएंगे तो उसी में सब चीजें हैं इसलिए हम के अवयवी को सिद्ध करने जा रहे हैं बाकी सिद्ध करने की जरूरत नहीं वो अपने आप सिद्ध हो जाएंगे उसमें आधारित है, है? हाँ सब आ गए तो इसलिए हमने कहा कि अवैवी कैसे सिद्ध करोगे तो सविकल्प ज्ञान का विषय को आप इच्छा कर रहे हो हम सविकल्प ज्ञान का विषय को सत्य सिद्ध करते हैं सविकल्प ज्ञान कैसा है वह स्विन्न विषयों में प्रमाण स्वातिक कौन हो गया घटप विषय अवयभी उसमें प्रमाण है दृष्टान दिया निर्विकल्प्रमावत दूसरा अनुमान करते हैं सभी कल्प ज्ञान के विषय भूता जो कार्य एक सब कार्य निपक्ष हो गया कौन है घटाधि ये जो कार्य है सविकल्प ज्ञान का विषय भूता घटा दी उनको क्या कहेंगे पक्ष दूसरे नुमाने में वो तो कैसा है एतद उत्पादक ज्ञान विदृप्त जन्यम एतद उत्पादक ज्ञान वितरप्त जन्यम अप्रिय उत्पादक ज्ञान भिन्न कारणों से वो उत्पन्न होते हैं इनके उत्पादक कौन है सविकल्प ज्ञान घट है ये कैसे आपको तो मालूम हुआ संकल्प ज्ञान से मालूम हुआ है इसलिए प्रथम जो ज्ञान जन्य है विषय फिर अन्य कारण सामग्री जन्य भी है वो विषय यदि केवल ज्ञान जन्य होता है तो वस्तु भ्रांति हो गया जैसे सर्व है सर्व क्या है केवल आपके ज्ञान जन्य भ्रम ज्ञान जन्य विषय है वो उस विषय का उत्पादन और कारण नहीं है कि कोई भी विषय हो सब प्रमा का ये विषय होता है अतव ज्ञान जनित्व तो उसके अंसर में रहेगा ज्ञान ज्ञापित कहो ज्ञान जनित्व तो कहो हर एक चीज का हमको ज्ञान हो रहा है तो वह चीज पहले ज्ञान से ही जाना जा रहा है अथवे ज्ञान से जन्य बना जाएगा उसको और लेकिन वह भ्रम की परमेतम निर्णय होगा यदि वह वस्तु केवल ज्ञान जन्य ना होकर के ज्ञान हो से भिन्न सामग्रियों से जन्य हो तो ज्ञान से भिन्न सामग्री कौन अपाल आदि कैसे है ज्ञान से भिन्न है आदि व्ञान चिन्ह होते हुए ज्ञान भिन्न सामग्री कौन हो गया अपाल आदि उससे भी चिन्ह्य होने के कारण से वह ज्ञान से भिन्न प्रमा है कि भ्रांति स्थल में आप विषय हम क्या देख रहे हैं आपने रज्जु में सर्प देखा वह सर्प का सामग्री कौन है? है रज्जु से कभी सर्प पैदा होगा इसीलिए रजू से पैदा हुआ ही नहीं वो हमारे भ्रम से दिख रहे हैं उसका नाम दिखा रहे अरे आपकी भ्रांतिक ज्ञान से कल्पित है वृत्तियों की कल्पना है वेदांत भाषा में कहेंगे तो आपकी वृत्ति ने वहां कल्पना किया हुआ है उसका कोई सामग्री नहीं इसीलिए कल्पित उसको सामग्री होता है क्या कोई सामग्री नहीं अब गंगा जी किनारे में कल्पना कर लो बहुत बड़ा आश्रम का तो उसकी क्या सामग्री है कौन सीट आया कहा से आया कितने पत्थर लाया लाए से लाए क्या अकाउंट है उसका है कुछ अकाउंट उसकी कुछ भी नहीं कल्पना है अकाउंट की भी कल्पना कर लो <laughs> <laughs> कल्पित वस्तु कहने का मतलब क्या है कल्पित वस्तु ज्ञान के अलावा उसकी कोई सत्ता नहीं आपने कहा ना प्रातिभाषिकवत काल ज्ञान है तावत काल पर्यत ही उसके अक्सर इसको प्रातित भी बोलते प्रतींत रहे ना प्राकृतिक को प्रातिभाषिक को एक ही चीज है जब तक वो अब भ्रांति ज्ञान चल रहा है वृत्ति बनी हुई है तब तक तो वो चीज है कुछ खत्म हो गया उसकी बात तो रहता नहीं लेकिन यदि वह सर्प अन्य सामग्री जन होता तो घर आपको सर्प ज्ञान मिट जाए तो भी सर्पा रहता भ्रांति सर्व में से नहीं होता लेकिन घट में आपने भी घट ज्ञान कर बाद पट ज्ञान कर रहे हैं तो यह घट नष्ट हो जाएगा व्यवहारिक घट जो है कभी नष्ट नहीं होता क्यों क्योंकि ये जब घट ज्ञान जान रहे वो भी का सामग्री, वो भी जन्य है ज्ञान पैदा हुआ ज्ञान का विषय से दिख रहा है तो वो भी ज्ञान प्रतीत काल पर तो भी है ज्ञान की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता भी उसकी अपनी है क्यों है क्योंकि ज्ञान से जन्य होता हुआ ज्ञान भिन्न सामग्री से भी वो जन्य ज्ञान भिन्न सामग्री कौन है कपाली उनसे जन्य जो ऐसा वस्तु होता है वो ज्ञान से भिन्न होता हुआ सत्य भी होता है जो केवल ज्ञान जननी हो वो ज्ञान भिन्न सामग्री जन्य नहीं रहेगा वह तो भ्रांति होगी मिथ्या होगा और जब ज्ञान ये होता हुआ ज्ञान से भिन्न सामग्रियों से भी जन्य होता है वही कैसा होता है सत्य होता कार्य घटारी कैसा है सत्य है क्योंकि इस घट को पैदा करने वाला एक तज्ञान से से से होता हुआ, एक भिन्न सामग्री से है। दोनों जन घटारी तो में आ जाता है तो जो ज्ञान यह उत्पाद तो कौन सा ज्ञान है ज्ञान। ज्ञान से भिन्न सामग्री कपाल आदि उससे कार्य के समान अब एक तीसरा अनुमान लाते हैं निर्विकल्प का निर्विकल्प ज्ञान की विषय भूत वस्तु निर्विकल्पादक ज्ञान वितरप्त जन्य वाप्र उत्पादक ज्ञान भिन्न कारणों से उत्पन्न होते हैं क्योंकि वो भी एक कार्य है निर्विकल्प उत्पादक ज्ञान व्यतिरिक्त जन्यम कार्य कार्य होने से क्या पक्ष में वस्तु को लेना ज्ञान को नहीं लेना निर्विकल्प निर्विकल का वस्तु निर्विकल्प ज्ञान का विषय को पक्ष बनाना है विषयों को पूर्व अनुमान में क्या दूसरा अनुमान में सविकल्प तो ज्ञान का विषय को बनाना ये तत्कार तो से क्या लेनाल्प ज्ञान का विषय घटा दी यह तत्कार मतलब घटा दी है घटा का मतलब ज्ञान सविकल्प ज्ञान का विषय दूसरा अनुमान तीसरा अनुमान ज्ञान का विषय। इसके जैसे उसको भी हम सब बना के दिखाना चाहेंगे ना वो लोग क्या मानते हैं ज्ञान निर्विकल विषय को सत्य मानते हैं निर्विकल्प ज्ञान जन होते हुए उसमी से जन्य है निर्विकल ज्ञान व्यतिरिक्त जन्य गार्यत्त ज्ञानांतरवत दूसरे ज्ञान के समान उनके मत में और हमारे मत में इस तरह से तीन अनुमानों से अवयवी सिद्ध हो गया अवयवी को मानना ही पड़ेगा के बिना अन्य चीजें हो, हो नहीं सकती है अर्वशी कहता है पहला अनुमान जो आपने दिया था उस अनुमान में उपाधि दोष दे रहे निकल्प उपाधि तो क्या तो परमात्तम प्रमात्मा पहला अनुमान क्या दिया था आपने परमात्मा चित्र दिया था उसमें प्रमा पहले ने में सबसे ज्ञान को लेना है पहला अनुमान में पक्ष क्या है ज्ञान है दूसरे अनुमान में सविकल्प ज्ञान का विषय पक्ष है तीसरे अनुमान में निर्विकल्प ज्ञान का विषय पक्ष है ये ध्यान रखना घटेगा बात नविकल्पकत्व उपाधि ही उपा पहला अनुमान जो आपने हेतु दिया था परमात्मा उस पर उपाधि दोष देना चाहता है उसके अपने दृष्टिकोण से उपाय दोष देना चाह रहा है परमात्म हेतु है आपका उस पर दे रहा है निर्विकल्पकत्व ये उपाधि दे रहा है निर्विकल्पकत्व उपाधि तब कहेंगे हम व्यर्थ विशेषण का निर्विकलगत विशेषण देना ही बेकार है क्योंकि उनके दो, दो ही नहीं। और दोनों में, बना हैं। दो और तीसरा ज्ञान नहीं ना रूपा जी कैसे बनेगा कि निर्विकल्पत हमने क्या कर दिया समझ दृष्टांत बना चुका हूं उस अनुमान में पहला अनुमान में सविकल्पगम स्वातृत्मा प्रमा, प्रमात्मात् निर्विकल्प तो आपका निर्विकल्प ज्ञान दृष्टान्त में आ गया सविकल्पक पक्ष में है दूसरे को तीसरा कोई ज्ञान मानते हो क्या है? फिर निर्विकल्प विशेषण क्यों दे रहे हो किसका व्यावर्तन करने के लिए कोई तीसरा हो तब तो जो दो हैं वो एक तो हो पक्ष दूसरा हो गया दृष्टान्त व्यावर्तन किसका करेंगे विशेषण के द्वारा विशेषण हमेशा इतर व्यावर्तन करने के लिए कहीं अति व्याप्ति हो वे विचार हो करने के लिए देना पड़ता जैसे किसी क्लास में दो लड़के हैं एक ही नाम है दोनों को गोविंद तो क्या करना पड़ेगा गोविंद नंबर वन गोविंद नंबर टू है ना कुछ बोलना पड़ेगा ना नहीं तो व्यावर्तन कैसे करोगे नहीं तो दोनों खट्टा लेंगे, हर बार गोविंद बोला तो दोनों आ जाएंगे तो कुछ ना विशेषण दे करके उनको व्यावर्तन करते हैं तो इसव्याप्ति वो कहीं ना कहीं तभी व्यावर्तन करने विशेषण देना पड़ता है और यह दोष भी तीसरा जब है ही नहीं तो अतिव्याप्ति या व्यविचार हो नहीं सकता अति में विशेषण देना व्यर्थ विशेषण दोष हो गया उपाधि में उपाय प्रयोग किया त्ञान यथा संप्रतिपन्न संप्रतिपन्न स्वप्न जगत यथ प्रकाशतेवादास्पद करण समत्व उभयवाद सिद्धाश्र दुर्निपत्ता यहाँ पर घटादि वस्तु ज्ञान तो सबसे भिन्न नहीं है दूसरा अनुमान पर दोष दे रहा है अभी आपने घटादी की दूसरे में क्या सिद्ध किया ज्ञान से भिन्न सिद्ध कर दिया ना ज्ञान विदृत सामग्री जन्य होने से ज्ञान से भिन्न अत सत्य है बोला आपने तो उस पर कहता है कि नहीं नहीं ज्ञान से भिन्न घट ही नहीं अतव मिथ्या है के समान स्वप्न के समान उबे में समझ गया है स्वप्न स्वप्न के पदार्थ के ज्ञान से भिन्न है इस स्वप्न को क्या बोलते हैं प्रातिभाषिक क्यों प्रातिभाषिक बोलते हैं यावत्ल पर्यत स्वप्न ज्ञान है तवत काल पर घट स्वप्न के घटादी पदार्थ होते हैं उस उत्तर या अनंतर या, या पूर्व काल में नहीं रहता तत्व है यह घटादी कैसे है या नहीं जो हनुमान समझ लेना पहले उनका अनुमान को चाहे लिख लो जिसके अंदर दूसरा अनुमान के लिए सब कुछ खड़ा कर दिया आपने कहा घटा दी, आपका अनुमान क्या था घटा दी, व्यक्ति कारण सामग्री जन्य है ना? वेत्रित वेत्रित जन्य है ना व्यतिरिक्त ज्ञान का सामग्री व्यतिरिक्त सामग्रीजन्य आपका था ज्ञान सामग्री व्यतिरिक्त सामग्रीजन्य था ना दूसरा अनुमान ही किया था आपने घट कैसा है ज्ञान नहीं व्यरित क्यों आपने तो लिया था वो कहता है कि नहीं घटारे जो है ज्ञान स्वरूपम में ज्ञान व्यरित साम्रीजन्य नहीं है ज्ञान स्वरूप में वारे ज्ञान स्वरूप ही है क्यों प्रतीय मान प्रति क्या है वो जगत।, स्वपना जगत, जगत के समान और उसके लिए कहता है क्यों यद यद प्रकाशित त्ञान जो जो प्रकाशित होता है वह ज्ञान ही है ज्ञान कुछ नहीं जो जो प्रकाशित होता है वह वह अर्थात घट विज्ञानी है ज्ञान से कोई घटना च नहीं है यथा संप्रतिपन्न स्वप्न जगत जैसे उभयमत स्वीकृत स्वप्न का जगत है ये तो प्रकाश है विवादास्पदी और जो विवादास्पद आप घटा दिए कैसा है वो प्रकाशित हो रहा है ना विवादास्पद जो घटा दिए जो आपके अनुमान घटा था इसको आप सिद्ध करना चाहता वही भी है सिद्ध है। सत्य है है है है दिए भी क्या हो हो रहा रहा प्रकाशित ज्ञान से से भिन्न नहीं है। इस तरह के खिलाफ उसने विवादास्पदे घपक्ष खड़ा कर दिया इति नात्र प्रकरण इस प्रकार से आप मान खड़ा नहीं कर सकते क्यों उभ तो सिद्ध आश्रय से दुर्निरुप उभयवाद सिद्ध दृष्टांत आप नहीं दे सकते तो दे दिया जगत के समान दृष्टांत स्वप्न जगत को भी वैशेषिक लोग नहीं मानते वैशेषिक लोग स्वप्न को ज्ञानात्मक नहीं मानते ज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं मानते ज्ञान स्वरूप से भिन्न है वो जैसे उनका कहना है कि जो भ्रम होता है क्योंकि न्यायिक और वैशिशिक लोग अन्यथा ख्याति विवर्कवादी नहीं है अन्यथा ख्या में क्या होता है अन्य विद्यमान वस्तु को मैं यहां देख रहा हूं हाथस दुकान में विद्यमान चांदी को या शिप में देखा जंगल में जब सोच करने गया वहां देखा व सांप को यहां रस्सी में देखा इसलिए वो जो सांप है ज्ञान से बन सकते हैं ना अच्छा भ्रम का विषय बूता जो सांप है या चांदी है या सोना है जो भी है ये सब ज्ञान से भिन्न होता हो सब इनके मत में वैसे ऐसे कम नहीं एक उनके मत में ज्ञान का विषय बाधित नहीं हो रहा है हो हो ज्ञानी ही बाधित हो जाता है नीरम रजतम के द्वारा ज्ञान ही बाधित हो गया ऐसे ज्ञान ही भ्रम ज्ञान होता है वेदांति में ज्ञान बाधित नहीं होता तो तो बाधित हो नहीं सकता ज्ञान हम चेतन्य हो चेतन कैसे करोगे वहां तो विषय बाधित होता है ज्ञान कोई तो बाधित नहीं हो सकता विषय का विषय के ज्ञान का विवर्थ था वहां विषय लेकिन इनके मत में ये नहीं बोल सकते आप क्योंकि मत में दुकान का रजत क्या दिख रहा है जंगल का सर्प सर्क दिख रहा है और जंगल का सर्प तो मिथ्या नहीं है न दुकान का तो मिथ्या आ गया नहीं है वो यहां दिखाई दिया इतना भ्रांति जब ज्ञान भ्रांति हुई थी विषय भ्रांत नहीं है इसे उनका मत में वैशिष्ट का कहना है ये जो दृष्टांत आपने दिया ये उभय मत स्वीकृत नहीं है हमारे मत में स्वप्न का जगत तो, स्वप्न ज्ञान से भिन्न होता हुआ सत्य है अन्यत्र सिद्ध है अतएव दृष्टांत असिद्ध हो गया पूर्व पक्षी जो दिया था उभय मत दृष्टान स्वीकृत करके यह दृष्टांति असिध हो जाने से यह अनुमान पूरा खत्म कि व्याप्ति का आधार दृष्टांत, व्याप्ति के बिना अनुमान नहीं होगा दृष्टान्त नहीं व्याप्ति ग्रहण होगा ही भंग हो गया तो पूरा नीवी खत्म हो गया सिद्धाश्रय सिद्धाश्रय किसका नाम है दृष्टांत को दूसरे शब्दों सिद्धाश्रय बोलते है। हैं सिद्धाश्रय कहते हैं दृष्टान्त को सिद्धाश्रय से सिद्धाश्रय से मैने दृष्टांत से दुर्निरूप स्वीकृता से एक दृष्टांत आप कभी दे नहीं पाओगे कि हमारे यहां ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिसका विषय ज्ञान रूप ही हो ऐसा हम कोई भी ज्ञान को मानते ही नहीं ज्ञान तो दो ही है प्रमाया अप्रमा प्रमा का ज्ञान विषय भी, भी सत्य है और अप्रमा का ज्ञान विषय भी, भी सत्य है एक तो स्व स्व स्वपुर सत्य एक अन्यत्र सत्य है ना जिस आयम घटा देखा कि ज्ञान घट है और अपने सामने रहता हुआ वो सत्य है और रजत देखो रजत क्या है अपने सामने में रजत नहीं है, और वो है। भ्रमक का चाहे यथार्थ ज्ञान का विषय हो दोनों विषय सत्य स्व पूरा देश में हो चाहे अन्य देश में हो सत्य तो है अरे हमारे यहाँ ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं होता जिसका विषय सत्य हो इस जो तुम ढूंढ रहे हो असत्य सिद्ध करने के लिए घटा मिलेगा ही नहीं। ही करें। एते ना इसी के आधार पर अन्य चित्र अनुमान देते हैं अवय्धि का और सबको इसी आधार पर खंडन करने बस हमारे जो दिए तीन अनुमान के आधार पर उनके सारे अनुमान अपने उन्होंने एक अनुमान नहीं किया है बाईस अनुमान से उन्होंने अवय बाईस अनुमान पूरे को कदम तीन अनुमान से ध्वस्त हो गया और कोई हेतु देने की जरूरत नहीं है उनके अनुमानों को खंडन करने वा। वस्तुत्वा निरस्ता वह हेतु देते हैं वो वो भी निरस्त हो गया देमान अनुमान आगे उनका अनुमान ज्ञानात्मक वस्तुत्व सत्वा संप्रति बन विवादास्पद घटादी के वस्तु ज्ञान स्वरूप ही है हिम्मत कौन है घटादि घटादि विवादास्पद है वही नहीं निर्णय लेने जा रहे हैं हम इसे पूर्ण पोषित वही नहीं ज्ञानात्म काम और ज्ञान स्वरूप वाला ही है क्यों वस्तु होने से वस्तुत्व संप्रति बनती के समान तब सिद्धांत भी कहेगा ज्ञान भी वस्तु है खुद ज्ञान का पक्षपोटे को, को तो क्या हो जाएगा उभय मत सिद्ध दृष्टांत यहां भी नहीं मिल पाएगा क्यों हमारे यहां कोई भी वस्तु हो ज्ञानात्मक नहीं है ज्ञान को छोड़कर ज्ञान से सुन सकल वस्तु ज्ञानात्मक नहीं है एकमात्र ज्ञान ही ज्ञानात्मक है ज्ञान ही ज्ञानात्मक है बाकी कोई वस्तु ज्ञानात्मक नहीं है सब कुछ ज्ञान भिन्न होता हुआ सत्य है अभी उभयत स्वीकृत एक दृष्टांत आप दे पाओगे इस तरह से पूर्वोक्त दोषों को ही द्वारा यहां सब दोष दे सकते हैं लेकिन एक और अनुमान करते हैं यदि परमाणु पुंज होता स्थूलत्व कैसे हुआ विरोधी यदि घट ज्ञान स्वरूप ही है तो घट में ज्ञान का सारा लक्षण आना चाहिए ना घट ज्ञान कैसा है अंतर है और घट कहां है बाह्य है ज्ञान कैसा है सूक्ष्म है घट कैसा है स्थूल है ज्ञान गुणात्मक है घट द्रव्यात्मक है वैशिषिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूँ ज्ञान को गुणात्मक इसलिए कहा वेदांत संस्कार वालों को न्याय वैशिष्टिक बढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है वो तो जब भी बोलेंगे सीधा वेदांत लाएंगे अरे ज्ञान तो गुण का है बोल देंगे वैशेषिक दर्शन पढ़ रहे दिमाग पूरा वैश्विक रखो चैनल कमाल है ना देखे ना एक चैनल पार्टीशन बना देते हो जब जब टाइप में जिस पार्टीशन में जो चाहते वही वहां जाके बैठेगा दूसरे को नहीं पूछेगा वो वैसे आपका भी होना चाहिए दिमाग एक हार्टिस्ट है उसको पार्टीशन कर दो ऐसे एक न्याय पार्टीशन अलग होगा है ना का का का पार्टिशन पार्टिशन का पार्टिशन योग कर दो और जो, जो ज्ञान जहां वहां जाना तब तो पर समस्या नहीं होती नहीं क्लेश हो तो इधर उधर क्लेश विकल्प होते हैं इस प्रकार विकल्प ज्ञान का बाह घटानी स्थूल वस्तु विकल्प ज्ञान कैसा है बाह घटा स्थूल वस्तुओं का प्रमाप हो जाता है बाह्य अर्थ है प्रमा स्थूल विकल्प ने स्थूल विषयक विकल्प ज्ञान कैसा है बाह्य विषय में प्रमा है परमात्मा स्थूल विकल्प से चौथे अनुमान में विकल्प से ज्ञान को ही लेना स्थूल विषयक सविकल्प ज्ञान ऐसे लेना स्थूल विषयक सविकल्प ज्ञान कैसा है बाह्य अर्थे प्रमा स्विंद बाह्य स्थूल विषय में प्रमा है क्यों प्रमात्वा प्रमा होने से हेतु तो रूप दर्शन दर्शनवत रूप दर्शन के समान अवैवी सिद्धि ही इस प्रकार से अवैव की सिद्धि हो जाएगी कि विज्ञान सूक्ष्म है विज्ञान क्या है बौद्ध मत में सूक्ष्म विज्ञान कैसा है आंतर है बाहर कुछ भी है नहीं ना समितिया है विज्ञान आंतर है सूक्ष्म है आंतर है अस्थिर है है है, है, ना और एक एक स्वरूप स्वरूप वाला होता है। विज्ञान का नहीं लेकिन ठीक विपरीत इन सब चीजों को आप देख रहे हैं घट में क्या देख रहे हैं आप स्थूलता देख रहे हैं, सूक्ष्म नहीं है वो स्थूल है आंतर नहीं है कि तो बाई है अंतर नहीं है ना बाई है कौन घटा दी और अस्थिर नहीं है स्थिर है घट गया है स्थिर है बहुत समय तो वैसे रहता है और विज्ञान तो चंचल है बदलते रहता है ना उनके क्षणिकम सर्वम क्षणिकम क्षण क्षण बदल रहा है, है, है विनाश हो रहा है पैदा हो रहा है विनाश हो रहा है अस्थिर हो गए ना उनके मत में हमारे यहाँ घट गया है उनकी विज्ञान से ज्यादा अच्छा स्थिर है ठीक विरुद्ध है ना अति वह इस घट वैसे मान सकते हो यदि घट ज्ञान रूप होता ज्ञान का सिर्फ स्वभाव आना चाहिए जो जिस रूप वाला होगा उसका स्वभाव उसमें होगा यदि घट ज्ञानात्मक होता तो घट भी सूक्ष्म ना चाहिए अंधा होना चाहिए अस्थिर होना चाहिए एक होना चाहिए ठीक विपरीत देख रहा हूं घट में स्थूलता देख रहा हूं सूक्ष्म विरुद्ध में स्थूलता को देख लिया आंतरता के विरुद्ध में बाह्यता का अनुभव आ रहा है स्थिरता के विरुद्ध में स्थिरता का अनुभव हो रहा है और एक गए अनेकों घटे वह भी घट ज्ञानात्मक नहीं हो सकता ज्ञात ज्ञान से भिन्न पदार्थ ने ज्ञान प्रमाणिक हो जाएगा बाह्य अर्थ है परमा परमात्मा रूप दृष्टि की अवय वि